क्षत यह वाक्य ईक्षिता बता रहा है तो जगत कारण जगत कारण में इक्षित्रित्व श्रुति बता रही है और अचेतन प्रधान में इक्षित्रित्व असंभव है इसलिए अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं होगा जगत कारणत्व तो का प्रधान में निराकरण करने के लिए हेतु बताया गया था श्रवणेर न शब्द इत्यादि में सिद्धांत सांख्य कहते हैं के द्वारा प्रधान में जगत कारणत्व का निराकरण करने के लिए बताया गया एक्षित्रित्तो हेतु अन्यथा उपपन्न है अन्यथा सिद्ध है आ, अन्यथा उसकी उपपत्ति होती है अन्यथा उपपत्ति होने का अर्थ है प्रधान को चेतन न मानने पर भी उसमें ई तृत्व श्रवण सिद्ध हो सकता है अचेतन प्रधान में भी वो है श्रुति मुख्य इश्तृत्व नहीं अपितु गौण्सित्व बता रही है ऐसा मानेंगे। तो श्रवण को अचेतन प्रधान में ही गौण इव बताने वाला वाक्य है ऐसा मानने से प्रधान भी जगत का कारण निश्चित होता है यह यहां पर सांख्य कह रहे हैं कि यदम न अचेतन प्रधानम जगत इति ऐसा जो सिद्धांतों ने कहा था है प्रधान में जगत कारण का निराकरण करने वाला इक्षित्रित्व श्रवण रूप हेतु वह अन्यथापि उपपद्यत है उसकी अन्यथा भी उपपत्ति होती है यानी प्रधान को अचेतन मानने पर भी सत्पदार्थ को अचेतन प्रधान मानने पर भी प्रधान में इक्षित्व श्रुति का समन्वय हो जाता है ये अन्यथापि उपपदते का अर्थ है इसलिए टीकाकार लिखते हैं अन्यथापि उपपद्यते का कि अन्यथापि यानि अचेतनत्वी प्रधान को चेतन नहीं मानेंगे तो भी उसमें ईतृत्व गौण सिद्ध हो सकता है यही आगे लिख रहे हैं कि अचेतनेपि चेतनवतो उपचार दर्शनात जो अचेतन पदार्थ होते हैं उनमें भी चेतन जैसा उपचार यानी गौण व्यवहार देखा जाता है इसके लिए दृष्टान्त बताते हैं यथा प्रत्यासन्न पतनताम नद्या कूल से आलक्ष कूलम पीपति सती इति अचेतने कूले चेतनवत चेतनपचारो दृष्ट तदवेतने प्रधान प्रत्यासर्गे चेतनपचारो भविष्य तदतक बारिश के दिनों में नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ के जल से नदी के किनारे खसकते हैं उनमें ओ जैसे जल टकराता है तो लंबे लंबी लंबी दरारें आती हैं और उन दरार दरारों को देख करके ये व्यवहार होता है कि अब ये किनारा गिरना चाहता है तो चाहना ये तो चेतन का धर्म है पी पती सती का अर्थ है गिरने की इच्छा करता है तो शब्द प्रयोग होता है कि कूलम पीपति सती बाढ़ के दिनों में न, जिन नदी किनारों में दरारे आ गई हैं और थोड़ी देर में गिरने वाला है जो नदी का किनारा उसे ये कहा जाता है कि ये किनारा गिरना चाहता है ऐसा शब्द प्रयोग होता है चाहना ये जड़ का धर्म नहीं है चेतन का धर्म है तो भी कुलम पीपति सती इत्यादि में जड़ नदी किनारे में चेतन में प्रयोग होने वाले पीपती शब्द का गिरने की इच्छा करता है इस शब्द का गौण प्रयोग हुआ इसे गौण प्रयोग मानते हैं तो जैसे यहाँ कुलम पीपती इत्यादि में नदी किनारे का भविष्य में निकट भविष्य में गिरना अवश्यम भावी है ये निश्चित करके शब्द प्रयोग करने वाला यह प्रयोग करता है कि कूलम पीपति सती ये गौण प्रयोग करता है ऐसे श्रुति में महाप्रल पूर्वकल्प के प्रलय के अनंतर इस कल्प का उत्तर कल्प का जब सर्जन होना होता है तो उस समय सृष्टि होने वाली है तो उस समय जो सत पदार्थ अचेतन प्रधान है वह महादादी जगत को बनाने वाला ही है तो ये शब्द प्रयोग हो सकता है कि सत यानी यानि प्रधानमते तदत तो प्रधानम ऐक्षत जैसे नदी कूलम पीपती सती यह गौण पतन इच्छा बताई गई जड़ नदी कूल में ऐसे ईक्षण भी तद्वत यह श्रुति तत्शब्द से ग्राह्य सत्शब्दित प्रधान में बता रही है यह शब्द प्रयोग बनेगा ये यहां पर कहा तो अचेतने पी कूले तो जड़ कुल नदी कूल में नदी किनारे में जैसे चेतनवत उपचार देखा गया वैसे तदवत अचेतने प्रधाने प्रत्यासन्न सर्गे प्रत्यासन जब निकट आ गया सर्ग सर्ग यानी उत्पत्ति भावी कल्पकी उत्पत्ति होने वाली है सर्जन करने वाला है तो उस समय चेतनवत उपचारों भविष्यति तद द इत्यादि वाक्य से इस प्रकार ये अन्यथापि उपपत्ति हुई अने अचेतन प्रधान में भी गौण्सित्व श्रवण उपन्न हुआ तद तदय्षत इत्यादि वाक्य ऐसा सांख्य का कहना है रूषिक गौन इक्षित्व को लेकर के प्रधान को ही इक्षिता कह दिया गया इसलिए वहाँ छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय में ईक्षण पूर्वक तेजादि का कारण जिस सत्पदार्थ को बताया गया वह सत्पदार्थ प्रधान ही है ये सांख्य मानना चाहते हैं आगे इत्यादि जो वाक्य भाष्य में आ रहा है इसका उवतर लिखते हैं टीकाकार ननु प्रधानस्य चेतनेन नु प्रधान से चेतन किम्य गौणम ईक्षण य तो ये कहना चाह रहे हैं कि तद तो वाक्य जड़ प्रधान में ही गौन ईक्षण बता रहा है इसका अर्थ है कि सांख्यो ने यह स्वीकार किया कि मुख्य ईक्षण चेतन का धर्म है तो गौन प्रयोग के लिए आवश्यक होता है शब्द का जो मुख्य अर्थ है जिसे वाचार्थ कहा जाता है उस वाचार्थ के साथ गौन अर्थ का कोई ना कोई साम्य होना चाहिए समानता होनी चाहिए तभी वो गौण प्रयोग किया जाता है तो प्रधान जड़ प्रधान की मुख्य ईक्षिता चेतन के साथ कौन सी समानता है जिसको लेकर के तदैक्त यह वाक्य जड़ प्रधान को गौण रूप से इक्षिता बता रहा है तो मुख्य इक्षिता चेतन का कोई न कोई साम्य होना चाहिए प्रधान में तब ये गौण प्रयोग संभव है जैसे सिंहो मानवक इत्यादि में मानवक में शिंग शब्द के मुख्यार्थ जंगल के राजा का शौर्यवादी गुण समानता देख करके सिंह शब्द का गौण प्रयोग होता है सिंह मानव का इत्यादि में ऐसे तद युतिष्क्षण करता मुख्य जो चेतन है उसका कौन सा साम्य प्रधान में देख करके प्रधान को गौण इक्षिता कह रही है ये प्रश्न हुआ कि प्रधानस्य चेतनेन न किम साम्यम चेतन जो ई शब्द का मुख्यार्थ है उसके साथ प्रधान की क्या समानता है जिस समानता को लेकर के प्रधान में गौण ईक्षण श्रुति बता रही हो इस प्रकार का प्रश्न होने पर समानता प्रधान में चेतन की श्रुति बताती है भाष्यकार भगवान बताते हैं यथा लोके कचिचेतन स्ना भुक्त अपराहे ग्राम रथेन गमीष्यामीक्षि अनतर तथा नियमेन प्रवर्तते तथा प्रधानम अपि प्रधानमदाद्याण नियमित प्रवर्तते इस वाक्य से चेतन की प्रधान में नियत क्रम कार्य कारित तो रूप समानता बताई है इसके लिए चेतन नियत क्रम आ, कार्य का कर्ता होता है इसे इसो वाक, दृष्टांत वाक्य से बताया गया है वही सम प्रधान में भी है ये आगे बता रहे हैं तो यथा लोक कश्चि चेतन स्ना भुक्त अपराहे ग्राम रथ न गमीषा इक्षि अनतर तथा नियमेन प्रवर्तते ये दृष्टान्त <coughs> तो लोक में जो मुख्य ईक्षिता होता है चेतन वो क्या करता है कि ये ईक्षण करता है ने? संकल्प करता है निश्चय करता है कि हम पहले स्नान करेंगे फिर भोजन करेंगे और भोजन के उपरांत विश्राम करके अपराहने दोपहर बाद गांव को जाएंगे रथ से ऐसा निश्चय करके फिर अनंतरम तथे वह नियम प्रवर्तते तो जो निश्चय किया है उसी वैसा ही नियम से वह कार्य करता है स्नान के बाद भोजन करने का भोजन के बाद फिर अपराह में रथ से गांव को जाने का निश्चय कर लिया तो इसी क्रम से वो कार्यकर्ता प्रथम स्नान करेगा फिर भोजन करेगा फिर थोड़ा विश्राम करके निकल जाएगा दोपहर बाद गांव को रथ से जाने का निश्चय किया रथ से ही जाएगा तो जिस क्रम से कार्य करने का निश्चय किया था उसी क्रम से कार्य करता हुआ लोक में चेतन पुरुष देखा जाता है तो चेतन की चेतन का यह धर्म हुआ नियत क्रमवत कार्य कारित्व यह धर्म चेतन में रहा यही धर्म प्रधान में भी दिखता है नियत क्रम कार्यकारित्व इसे दिखा रहे हैं तथा इत्यादि से कि तथा प्रधानम अपि प्रधानमदाद्याण नि प्रवर्तते तो उस चेतन पुरुष के तरह ही प्रधान भी सृष्टि के समय महद और आदि शब्द से अहंकार पंचतन मात्राएं और फिर एकादश इंद्रिया और ये स्थूल भूत इस रूप से वह नियम से प्रवृत्त होता है यानी परिणत होता है तो जैसा नियम से जिस क्रम कर, से कार्य करने का निश्चय चेतन करता है उसी क्रम से कार्य कर लेता है ऐसा प्रधान भी हरेक कल्प में सबसे पहले जब सृष्टि होनी होगी तो महतत्व के रूप से परिणत होता है प्रधान का प्रथम परिणाम है कार्य है महतत्व फिर महत्व द्वारा अहंकार फिर अहंकार के द्वारा पंचतन्मात्राएं और इंद्रिया और फिर पंचतन्मात्राओं से बन जाती बन जाते हैं ये पंच स्थूलभूत इस क्रम में कोई वैपरीत्य नहीं होता क्रम बदलता नहीं है हर कल्प में प्रधान इसी क्रम से प्रवृत्त हो रहा है तो चेतन में भी नियत क्रम कार्य कारित्व तो देखा गया और वो प्रधान में भी मदादि निश्चित क्रम से ही परिणाम देखा जा रहा है ये समानता चेतन की प्रधान में है मुख्य इच्छिता की प्रधान में होने के कारण प्रधान में गौणीक्षण बताया जा सकता है ये यहां पर कहा गया कि तथा प्रधानम अपि महादाद्या कार्यन तस्मात् प्रवर्तते व तस्मात चेतनवद उपचरियते इसलिए इसका चेतन जैसा गौण प्रयोग तदैक्षत इस वाक्य में किया गया चेतन के आ, प्रधान के लिए गौण चेतनत्व का व्यवहार हुआ टीका में एक वाक्य है कि नियत क्रमवत् कार्यकारित्व साम्यम इत्य यथा से लेकर के नियमित प्रवर्तते यहां तक के वाक्य से चेतन का प्रधान में नियत कार्यकारित्व रूप समानता बताई गई है ये कहा गया अब भाष्य में है कस्मा पुनः कारणा विहाय मुख्यम ईक्षित औपचारिक कलप्यते ये सांख्यों के प्रति सिद्धांति का प्रश्न है कि तदयक्षत इस वाक्य में तत्शब्द से प्रधान का ग्रहण करके इसमें तत्शबदार्थ प्रधान में गौण इक्तृत्व को बताने वाला तदैक्षत ये वाक्य है ऐसा व्याख्यान सांख्य करना चाह रहे हैं छांदोग्य उपनिषद के तदैक्षत इस वाक्य का तो सिद्धांती इसमें कारण पूछ रहे हैं कि तदैक्षत इस वाक्य में शब्द से मुख्य ईक्षिता चेतन का ग्रहण न करके क्यों अचेतन प्रधान का ही ग्रहण करके उसमें गौण ईक्षित्व का निरूपण किया जा रहा है इसमें क्या कारण है ये यह यहाँ पर प्रश्न पूछा कि कस्मात्न कारणात्नी किस कारण से मुख्यम ईक्षितृत्व विहाय मुख्य ईक्षिता को छोड़कर के औपचारिकम कल्प्यते तो गौण ईक्षित्व की कल्पना की जा रही है औपचारिकम यानि गौणम ईक्षित्रीव कल्प्यते प्रधानस्य इसमें क्या कारण है मुख्य इक्षित्रित्व के त्याग में और गौण इक्षित्व की कल्पना का कारण क्या है तो पूर्व पक्षी जो सांख्य है ये कारण बता रहे हैं तत्तेज ऐसत इत्यादि से तत्ज ऐक्षत ता आपम ऐक्ष चेतनोरपी हो चेतन वत उपचार तो <coughs> ता आप आपम हाँ, आप ये ता ऐक्षत तो तत्तेज तो ऐक्षत यहाँ पर तेज से लेना है ये जो सूक्ष्म तेज नाम का भूत और ता आप ऐक्षत से जल को लेना है सूक्ष्म जल को तो अपंचकृत तेज अपंचकृत जल जिसे सूक्ष्म तेज और सूक्ष्म जल कहा जाता है रूप तन्मात्रा या रस तन्मात्रा भी कहा जाता है इनमें इन, इन वाक्यों के द्वारा बताया जा रहा है इक्षित्व तत्तेज ऐक्त इसमें ऐक्षत इस, इस क्रियापद में क्रिया का कर्ता बताया जा रहा है तेज को और तेज ये हैं जड़ भूत है ना सूक्ष्म भूत भी जड़ हैं और जल भी जड़ है सूक्ष्म जड़ और वो जो सूक्ष्म जल है उसको भी ऐक्शनत इस क्रिया के कर्ता के रूप से बताया गया है तो जड़ तेज तथा जल को उत्तर वाक्यों के द्वारा इक्षिता के रूप में बताया गया तो निश्चित है कि वे जड़ होने के कारण मुख्य इक्षिता नहीं होंगे गौन ही इच्छिता होंगे तो इन दो दो वाक्यों में बताया जा रहा है जड़ तेज तथा जल में इक्षित्रित्व गौण प्रयोग है गौन एक का प्रयोग है तो ये प्रकरण ही एक प्रकार से हुआ गौन इक्षित्रित्व को बताने वाला और उस गौन इक्षित्रित्व को बताने वाले प्रकरण में जो तत् तद, तदत यह वाक्य आया वो भी तत्जो तत्तेज ऐ क्षत ता आपह ऐक्षत इन वाक्यों के तरह गौन ईक्षण को ही बताने वाला होगा मुख्य तृत्व को नहीं ये सांख्यों का कहना है इसलिए लिखते हैं कि तत्तेज ऐ क्षत ता आप ऐक्षतनोअपी अपतजसो चेतन वत उपचार दर्शनात। तो इन वाक्यों में अचेतन तेज तथा जल में जैसे चेतन वत उपचार हुआ इन्हें गौण इक्व बताया गया ऐसे ही तद तदैक्षत यह वाक्य तद शब्द से ग्राह्य जड़ प्रधान में गौण इक्षित्व बताएगा इन वाक्यों के तरह ये अभिप्राय है इसलिए आगे लिखते हैं कि तस्वात हाँ? तस्मात से हे ते हाँ? ते, तेज तत्सम तेज तत् है वाक्य में आ, सत के द्वारा सृष्ट तेज बताया गया है तत्तेजो असृजत एक वाक्य है ना इससे पहले तत्तेजो असृजत छांदोग्य में तो उसमें तत्शब्द का अर्थ है प्रधान सांख्यों के अनुसार और प्रकरण के अनुसार सत पदार्थ तत् सत ने तेजो असृजत का अर्थ है तेज को उत्पन्न किया उसके बाद ये वाक्य आया तत्जो ऐ क्षत तत्तेज ऐ क्षत ये वाक्य आया तो इस वाक्य में तत् शब्द और तेज शब्द इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग है दोनों प्रथम अंत है तो तत्का अर्थ है सत् का कार्य रूप जो तेज और उस तेज ने अक्षत का अर्थ किया निश्चय किया और निश्चय करके फिर जल को बनाया आपह असृजत ऐसा होता है और फिर ता आप ऐक्षत इस वाक्य में ताह शब्द का अर्थ है तेज के द्वारा सृष्टा आप ये ताह शब्द बताएगा तो ये जो सर्वनाम है तत, ता ये बता रहे हैं पूर्व वाक्य में जिनकी सृष्टि बताई है उनको तो पूरो वाक्य में तत्तेजो असृजत यहां पर सत से तेज की सृष्टि बताई गई इसलिए का अर्थ है सत के द्वारा सृष्ट जो तेज उस तेज ने ऐक्षत का अर्थ है ईक्षण किया वो सत के द्वारा सृष्ट तेज भूत होने के कारण जड़ है और उसमें ईक्षित्व गौण है और ता आप ऐक्ष तो यहां पर ताहा शब्द का अर्थ है तेज के द्वारा सृष्टा आप अने जल उसने ईक्षण किया तेज के द्वारा सृष्ट जल ने ईक्षण किया और ईक्षण करके फिर अन्न को बनाया अन्नम असृजंत ऐसा होता है तो यहां पर आ, इन जड़ जो तेज और जल है इनमें बताया गया गौण ईक्षण जैसे ऐसे तत्तेजो क्या नाम तद ऐक्षत तो इस वाक्य में शब्द से ग्राह्य जो सत है उसमें भी गौण ही इक्शन बताया जा रहा है गौण ईक्षण तब माना जाएगा जब सत का अर्थ अचेतन प्रधान होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अपि अभी ईक्षण इति गम्यते उत्तर वाक्यों में जड़ तेज तथा जल में ही गौण ईक्षण का कथन होने से जो सत्कर्तृक ईक्षण है तत्व तद ऐ इस वाक्य के द्वारा बताया गया इण है सत सत्कर्तृक इन उसका कर्ता है शब्द से ग्राह्य तो वाक्य में बताए गए इक्शन को कहा जाता है सत सत्कर्तृक इ्षण वो भी तत तेज़ ऐक्षत ता आप ऐक्षत इन वाक्यों के तरह गौण ही ईक्षण है औपचारिक यानी गौण औपचारिकम इति गम्यते ऐसा क्यों तो कहते उपचार प्राय वचनात तो उपचार प्राय का अर्थ है गौण प्राय जो वचन है यानी जिसमें गौण प्रयोग अधिक है ऐसे प्रकरण में तदक यह वाक्य पठित होने से गौण को बताने वाले प्रकरण में तद्व वाक्य पठित होने के कारण इस वाक्य के द्वारा बताया गया सत सत्कर्तृक ईक्षण भी उस प्रकरणस्थ अन्य ईक्षण के तरह गौण ही होगा ये उपचार प्राय वचनात् गया टीकाकार थोड़ा इसका अर्थ करते है उपचार प्राय वचनात् तो उपचार प्राये वचनात इति वचनात् प्रतिग्रहण है और इसका अर्थ करते हैं कि गौनार्थ प्रचुरे प्रकरणे समाननाथ इत्य उपचार प्राये वचनात का अर्थ कर दिया गौनार्थ प्रचुरे प्रकरणे समाननाथ उपचार प्राय का अर्थ है गौनार्थ प्रचुर प्रकरण और वचनात का अर्थ कर दिया समनाथ तो गौन अर्थ है प्रचुर मात्रा में जिस प्रकरण में ऐसे प्रकरण में तद क्षत इस वाक्य का पाठ होने से इस वाक्य में जो सतकर्तृक ई क्षण बताया उसे भी अन्य इक्षणों के तरह गौण ही समझना चाहिए ये सांख्यों ने कहा तो इस प्रकार ये तदैक्षत इस वाक्य के द्वारा में बताया गया इक्षण गौण होने से वहां सत पदार्थ हो जाएगा अचेतन प्रधान ही और अचेतन प्रधान को ही छांदोग्य उपनिषद का छठवां अध्याय जगत के कारण के रूप से बता रहा है ये निश्चित होगा ऐसा सांख्यों ने अपना मत रखा तब तदैक्षत इस वाक्य में गौण ईक्षण सत्कर्तृक नहीं बताया जा रहा है अपितु मुख्य ही ईक्षण बताया जा रहा है ये कहने वाला जो सिद्धांत मत है उसे बताने के लिए ये वाक दूसरा सूत्र है इस अधिकरण का इसलिए लिखते हैं कि तेव प्राप्ते इदम सूत्रम आरभ्य तो पुनः सांख्य पक्ष प्राप्त होने पर प्रकारांतर से सांख्य पक्ष प्राप्त हुआ तब उस सांख्य पक्ष का निराकरण करने के लिए और तदैक्षत इस वाक्य में मुख्य ही ई है ये दिखाने के लिए ये इस अधिकरण का दूसरा पाद का छठवा सूत्र आरंभ होता है इदम सूत्रम आरभते गौनश्चेन्नात्म शब्दात इस सूत्र का उच्चारण कर लें गौनस्ेत नात्मशबदात गौण्चेत नात्मशबद्दात चार पद हैं इसमें गौण चेत न आत्मशब्दात ऐसे चार शब्द चार पद हैं इनमें गौणस्ेत इतना पूर्व पक्ष है सांख्य मत है और न आत्मशब्दार्थ इस दो पदों से सिद्धांत बताया जा रहा है सांख्य का निराकरण किया जा रहा है सांख्य यदि चेत का अर्थ है यदि तदत तो इस वाक्य में जो सत सत्कर्तृक ईक्षण बताया गया है वह ईक्षण गौण है ऐसा सांख्य यदि कहते हैं जैसे तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्शंत इन वाक्यों में ईक्षण गौण है ऐसे ही तद तदय्षत इस वाक्य में भी ई क्षण गौण है ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे ये गौणश्चेत इतने का अर्थ है तो सिद्धांती कहते हैं न सांख्यों का निषेध है तो न का अर्थ है कि तद क्षत इस वाक्य में जो सत्कर्तृक ई क्षण बताया गया है वह गौण नहीं है सांख्यों की प्रतिज्ञा के साथ न को जोड़ दीजिए तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी सांख्यों का कथन है कि जैसे तेज में और जल में गौण ईक्षण बताने वाले वाक्य है तेजो तत्तेज ऐक्त ता आप ता। यह वाक्य जैसे जड़ जल तथा तेज में गौण इक्षित्व बता रहे हैं ऐसा ही तदय ये वाक्य सत में गौण इक्षित्व बताएगा ये सांख्यों ने कहा सिद्धांतिक न उन दो वाक्यों के तरह तदत ये वाक्य सत में गौन इक्षित ऋत्व नहीं बता रहा है अभी तो मुख्य ही इक्षित बताएगा गौण इक्षित ऋत्व नहीं तो कहा कि मुख्य इक्षित ऋत्व ही बता रहा है गौण इक्सित ऋत्व नहीं बता रहा है इसका ज्ञापक कोई हेतु तो हेतु बताते हैं आत्म तो। आत्म आत्मशब्दात आत्मशब्दात हेतु है कहते हैं कि श्रुति ने तद क्षत इस वाक्य में जिसे ईण करता कहा है उसी के लिए आत्मा शब्द का भी प्रयोग किया है अन जीवे नत्मा ना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणी यहां पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग तद इस वाक्यक्षण कर्ता के लिए है और आगे उपसंहार में ऐतद आत्म इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत के तो। ये उपसंहार वाक्य माना जाता है इस उपसंहार वाक्य में भी <coughs> तत्सत्य में तत्शब्द से लिया जा रहा है तद क्षत इस वाक्य में जिसे ईण करता कहा गया सत्यो वही सत्य यानी अबाधित है कारण जगत का और वह समस्त सबकी आत्मा है स आत्मा तो सबकी आत्मा होने से स्वरूप होने से उद्दालक जी श्वेत केतु कहते हैं कि हे श्वेत केतु तो तत्वसी तुम भी वही हो तो इस प्रकार यहां पर अनेन जीवेन आत्मना इस वाक्य में भी आत्मा शब्द का प्रयोग सत के लिए किया गया और स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतो इत्यादि वाक्य में भी स आत्मा इस वाक्य में स शब्द से इसी सत को लेकर के बताया जा रहा है कि वो सब की आत्मा है इसलिए तत्वमसी श्वेत केतो और सत ये वाक्य जीव का उस सत के साथ अभेद बता रहा है तो ये निश्चित है सांख्य भी और वेदांती भी जीव को चेतन मानते हैं और चेतन जीव का वाचक अनेन जीवेन आत्मना इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग जो किया जा रहा है सत के लिए वह बताता है कि सत चेतन है तभी आत्मा शब्द का प्रयोग होगा जड़ तो अनात्मा होता है उसे अनेन जीवेन आत्मना शब्द से जीव से अभिन्न नहीं बताया जा सकता और तत्वमसी वाक्य भी चेतन जीव का सत पदार्थ के साथ अभेद बता रहा है तत्वमसी वाक्य में शब्द से इसी सत को लिया जाता है जिसे तत इस वाक्य में शब्द से लिया जा रहा है तत्त्वमशी तो वाक्य में भी शब्द से को लिया जाएगा जिसे उपक्रम में सत कहा गया सदैव सौम्य इधम अग्रासित एक में वितीय और उस सत के साथ जीवात्मा का अभेद तत्त्वमशी तो वाक्य बता रहा है तो सत यदि जड़ प्रधान होगा तो तत्व वाक्य में भी शब्द से लिया जाएगा प्रधान को ही और प्रधान तो जड़ है उस जड़ प्रधान के साथ चेतन आत्मा का तोम शब्द का अर्थभूत जो आत्मा अभेद नहीं हो सकता और वहां बताया है अभेद इसलिए मानना चाहिए कि तदय इस वाक्य में जो सत्कर्तृक ईक्षण बताया है वह ईक्षण गौण नहीं अपितु मुख्य है मुख्य ईक्षण मानेंगे तो फिर सदैव सोमे इधमग्रासित इस वाक्यस्थ सत्पदार्थ जिसका तदय क्षत में तत्शब्द से ग्रहण किया जा रहा है वो चेतन होगा वो, वो है प, चेतन आत्मा और उसमें मुख्य ईक्षित्व तदैक्षित ये वाक्य बता रहा है यह अर्थ निकलेगा गौण ईक्षित्व नहीं और उसी के लिए फिर अन्य जीवनात्म आत्मा शब्द का प्रयोग और उसी के लिए तत्वी वाक्य में वो जीव के साथ जीव का उसके साथ अभेद ये कथन भी उपपन्न हो जाएगा युक्त युक्त सिद्ध हो जाएगा यह यहां पर कहा गया इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आत्मशब्दात गौनस चैन न आत्मशब्दात यहां पर आत्मशब्दात् का इतना अर्थ है श्रुति में सत के लिए आत्माशब्द का प्रयोग होने से जो ईक्षणकर्ता सत है वह प्रधान नहीं अपितु चेतन है टीकाकार इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीका को देखिए अपतेजसो इव अचेतने सती गौणी इति चेत न गौनश्चेत इतने का अर्थ बताया टीकाकार ने सूत्रस्थ गौनशेत इन दो पदों का अर्थ है सांख्य यदि ऐसा कहना चाहेंगे कि जैसा जल और तेज में अचेतन जल और तेज में गौण ईक्षण है ऐसे ही अचेतन सत में सांख्यों के अनुसार तो सत पदार्थ है प्रधान वो अचेतन है तो अचेतने सती का अर्थ हुआ प्रधान है गौणी ईक्षति गौन ईक्षण बताया गया है तद ईक्षत इस वाक्य के द्वारा ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो न इसका अर्थ करते हैं कि न नो गौन ईक्षण नहीं है क्यों तो आत्म शब्दात तो आत्मशब्दात् अर्थ करते हैं सतस सतश्चेतनत्व निश्चयात सूत्राथम आह आत्मशब्दात् अर्थ करते सतह चेतनत्व निश्चयात् जो सत पदार्थ है वह चेतन है ऐसा निश्चय होने से आ, इस प्रकार ये शब्दात इस सूत्र का अर्थ निकलेगा यही अर्थ भगवान भाष्यकार यदम प्रधानम से बताने जा रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि इति सूत्राथम आह यद इत्यादि न तो भाष्य में है कि यदम प्रधानम अचेतन सत्शब्दवाच्य तस्म औपचारिक इक्षति अप तेजसो इव इति तो सांख्यों ने जो ये कहा था अभी अपना पक्ष रखते समय संबंध भाष्य में सूत्र के कि प्रधानम अचेतन सत्शब्द वाच्यम सत्शब्द का मुख्यार्थ अचेतन प्रधान है और उसी में तदैक्षत यह गौण्स बता रहा है जैसे अपतेजसो तो तत्तेज ऐक्षत इत्यादि वाक्य जड़ जल तथा तेज में गौणीक्षित्व बता रहे हैं जैसा जैसे ऐसे ही तदैक्षत यह वाक्य जड़ प्रधान में औपचारिक क्षण बताएगा तद असतो। ये इतने अर्थ हुआ और न कार्थ करते हैं तद असत ते सांख्यों का यह कथन कि गौन प्रधान में ही गौन ईक्षण बताया जा रहा है इस वाक्य के द्वारा इस प्रकार का जो सांख्यों का कथन है वह असत है मिथ्या है गलत है क्यों तो कहते कस्मात तो हेतु बताया आत्मशब्दात् की आगे व्याख्या आ रही है सदैव इदमग्रासित इति उपक्रम्य इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल पूर्णमद पूर्णमदूर्ण पूर्णमिदं से पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमाद